एक तो विक्रांत उन सभी से जवान था ऊपर से किसी को यह अंदाजा नहीं था कि विक्रांत इतना एक्सपर्ट फाइटर है, उसकी फाइटिंग स्किल देखकर इन लोगों के अभी से ही इनके हाथ कांपने शुरू हो चुके थे विक्रांत अब उस अधेड़ शख्स के सीने पर चढ़कर बैठ गया था और उसने दोनों हाथों को अपने पैरों के घुटनों के नीचे दबा लिया था ताकि वो कोई भी हरकत ना कर सके इसके बाद तो वो एक के बाद एक करके उस शख्स के चेहरे पर धड़ाधड़ा पंच किए जा रहा था हर पंच के साथ उसके मुंह से खून की छींटे निकले जा रही थी और वो दर्द के मारे बुरी तरह से चिल्लाया जा रहा था इस वक्त उसके साथ मौजूद दूसरे शख्स से भी ये सब देखा नहीं गया अब वो अपने साथी को यूं पिटते नहीं देख सका सो वो लबक कर विक्रांत के सामने खड़ा हो गया और फिर उसके सामने बंदूक तानते हुए बोल पड़ा हिलना मत वरना शूट कर दूंगा इसकी मुंह का हर्षय देखकर दंग रह गया और उसने भी जल्दी से अपनी पिस्टल बाहर निकालकर उस शख्स के ऊपर तान दिया अब तुम मत हिलना वरना खोपड़े उड़ा दूंगा अब तो मामला काफी सीरियस होता जा रहा था वहाँ मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर छिपने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों के पास गन भी हो सकती है और ये साधारण सी चलने वाली हाथापाई का अंजाम यहाँ तक भी पहुँच सकता है यहाँ तक कि उस अधेड़ और पिस्टल वाले शख्स को भी ये उम्मीद कतई नहीं थी की विरोधी पार्टी के पास भी गन हो सकती है कौन तुम उस शख्स ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा मैं हम हम लोग सीक्रेट सर्विस है हम सेंट्रल सीआईडी हर्ष ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और फिर उसने अगले ही पल सवाल किया ये साला सीक्रेट सर्विस क्या है ये कौन सी फोर्स है इस वक्त वहाँ पर सबसे ज्यादा खराब हालत तो उन लोगों की थी जो यहाँ पर हाथों में डंडे और रॉड लेकर विक्रांत से बदला लेने के लिए आए हुए थे वो लोग अब मन ही मन पछता रहे थे की आखिर वो यहाँ क्यों आ गए भला उनके लाठी डंडे गन के आगे कितनी देर तक टिक सकेंगे जब विक्रांत ने देखा की दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं तो फिर उसने भी लंबी सांस लेते हुए अधेड़ के के मुंह पर पंच करना छोड़ दिया और उसे छोड़कर वो मामले का कर निपटारा करने के लिए उठ खड़ा हुआ इत्तेफाक से जैसे ही विक्रांत खड़ा हुआ वो अधेड़ भी उठकर खड़ा हो गया विक्रांत को तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि वो अधेड़ इतना स्ट्रेंथ वाला हो सकता है कि एक पल में उठकर खड़ा हो जाएगा जिस हिसाब से विक्रांत ने उसके ऊपर अटैक किया था उसे देख तो ऐसा लग रहा था की अब यह शख्स सीधे आईसीयू में अपनी आँखें खोलेगा तेरी तो साले उठ खड़ा भी हो गया विक्रांत उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोल पड़ा ओ तुम लोग सेंट्रल सीआईडी से हो पिस्टल वाले शख्स ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा ये सीआईडी वाले भी फाइटिंग की ट्रेनिंग करते हैं क्या? इस वक्त भी उस अधिक शख्स के चेहरे से काफी खून बह रहा था उसके चेहरे पर काफी सारी चोट के निशान भी बने हुए थे और उसकी आखे बड़ी मुश्किल से खुल रही थी फिर भी वो चुपचाप विक्रांत के ठीक सामने खड़ा था आई दिखाओ हर्ष ने एक हाथ में पिस्टल ताने हुए उस शख्स के सामने हाथ फैलाते हुए कहा मैं तुम लोगों के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर सकता ये देखो उस शख्स ने तुरंत अपनी आई डी हर्ष को दिखाते हुए कहा और फिर अगले ही पल उसने अपनी आईडी पॉकेट में रखते हुए कहा अच्छा तो तुम लोगों की आईडी, हम्म, ये ये देखो हर्ष ने तुरंत ही अपनी आईडी दिखाते हुए कहा तभी अचानक से उस शख्स का फोन बज उठा उसने तुरंत अपनी जेब ऐसी फोन निकाल अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति के हाथ में थमा दिया उस फोन का जवाब देने के बजाय उस अधेड़ ने कुछ सेकंड तक सोचने के बाद पिस्टल वाले शख्स ऐसी कहा चौटाला चलो साला आज लग रहा खाना मुश्किल है लेकिन उस पिस्टल वाले शख्स ने चौंकते हुए कहा अब जाकर ये कंफर्म हो चुका था कि जिस शख्स ने अपने हाथ में पिस्टल ले रखा था उसका सर नेम चौटाला है ठीक है गन नीचे कर लो अब उस अधेड़ ने चौटाला को समझाते हुए कहा और फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अगर तुम सेंट्रल सी से हो फिर तो तुम सच में बहुत बड़े खमीने हो वह बुढ़े अभी तेरा मन नहीं भरा क्या अगर और मार खाने का मन हो तो बोल दे आज फ्री हूँ मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा तेरी तो चौटाला ने विक्रांत को गुस्से से घूरते हुए कहा अच्छा अधेर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं दुआ करूंगा कि एक बार फिर कभी तुमसे मेरी मुलाकात हो जाए बस फिर बताता हूं तुझे ओहे मैं दुआ करूंगा कि दोबारा मुलाकात ना हो वरना फालतू में मुझे दफ़ा तीन का मुकदमा लड़ना पड़ेगा विक्रांत ने भी तपाक से जवाब दिया Hmm. उस अध अधेड़ के पास अब विक्रांत की बातों का कोई जवाब नहीं था और शायद अब वो विक्रांत से कोई बहस करना भी नहीं चाहता था वो तुरंत ही वहाँ से चल पड़ा और रेस्टोरेंट के गेट के पास पहुँच उसने इशारे में चौटाला से कुछ कहा चौटाला साहब तुरंत ही भागते हुए अपना ब्रीफ केस उठाने के लिए दौड़ पड़े ब्रीफ केस वो सीधे रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने रेस्टोरेंट के बेटर के हाथों में नकद एक लाख रुपये पकड़ा दिया आज मैं हारा हूँ इसलिए रेस्टोरेंट के नुकसान का जुर्माना मैं दे रहा हूँ चोटाला ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन आगे अगर तुमसे दोबारा मुलाकात हुई तो ये जुर्माना तुम ही भरोगे। ये है, तो है। चौटाला को चढ़ाते हुए कहा लेकिन चौटाला ने कोई जवाब नहीं दिया वेटर को पैसे देने के बाद वो वो भी तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकल गयात में आ गए अब विक्रांत ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने वहां जमीन पर पड़े एक लोहे के रॉड को हाथ में उठा लिया रॉड को हाथ में लेकर उसने अपने सामने खड़े लोगों की टोली की तरफ देखते हुए कहा चलो बेटा अब तुम लोग भी आ जाओ तुम्हारा भी हिसाब कर दें लेकिन विक्रांत को इस रूप में देखकर किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई चंद सेकंड में ही वो लोग भी वहाँ से गायब हो गए उन लोगों के भी जाने के बाद विक्रांत ने पीछे मुड़कर हर्ष की तरफ देखते हुए कहा यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हमेशा गड़बड़ कर देते हो हर्ष ने अपनी बंदुओं वापस रखते हुए विक्रांत से कहा सर हमें उन लोगों को ऐसे नहीं जाने देना था मैंने तो उनकी आईडी भी ढंग से नहीं देखी थी पता नहीं कौन सी सीक्रेट सर्विस की बात कर रहे थे मैंने तो सीक्रेट सर्विस के बारे में कभी नहीं सुना है आपने सुना है क्या जब स्कूल में पढ़ता था तब सीक्रेट सर्विस का मतलब सिक्योरिटी गार्ड समझता था हर्षित ने अचानक से हंसते हुए कहा क्योंकि हमारे स्कूल का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो खुद को सीक्रेट सर्विस का आदमी बताता था <laughs> लेकिन ये होता क्या है मुझे टेंशन हो रही है पता नहीं क्या बोल के गए हैं ये लोग अनुष्का ने चिंतित होते हुए कहा सर मुझे तो ये कोई नॉर्मल लोग नहीं लग रहे शायद हम लोगों ने उनसे भिड़कर गलती कर दी कहीं बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए फिर उसने हर्ष को डांटते हुए कहा हर्ष तुम्हें कब अकल आएगी क्या कहूँ अब तुम्हें तुमने उन लोगों को ये क्यों बोल दिया कि हम लोग सेंट्रल सी से अब उन्हें हमारे डिपार्टमेंट के बारे में पता है तो हो सकता है कि वो लोग हमें फिर से ढूँढ लें और अगर बात हाई अथॉरिटी तक गई तो फिर पता नहीं क्या होगा तो मैं क्या करता पहले उन लोगों ने गन निकाला तो प्रोडक्शन के लिए मुझे भी निकालना पड़ा अब बताओ ऐसी में क्या करता हर्ष ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा अब अगर मैं गन्ना निकालता तो पता नहीं क्या करते वो लोग हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था ना अच्छा छोड़ ये सब विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा जो हुआ सो हुआ देखो ये तो कन्फर्म है कि वो दोनों कोई नॉर्मल लोग नहीं थे कोई चोर बदमाश भी नहीं थे क्योंकि चोर बदमाश किसी दूसरे के मैटर में पढ़कर अपना काम खराब नहीं करते विक्रांत ने फिर अपनी टेढ़ी करते हुए हर्षित की तरफ देखते हुए कहा अच्छा हर्षित ये काम करो तुम यहाँ रेस्टोरेंट में सीसीटीवी फुटेज निकालो और बाकी के जितने एविडेंस मिल सके सब कलेक्ट करो हम पता करने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन थे ओके सर हर्षित ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए सहमति जताते हुए कहा फिर उसने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा अनुष्का तुम उसके गिलास और प्लेट के फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने में हेल्प कर दोगी क्या न, करती हूँ अनुष्का तुरंत ही अपनी जगह से उठकर हर्षित के साथ एविडेंस कलेक्ट करने में लग गई अच्छा चलो अभी खाना खाते हैं विक्रांत ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा अच्छा हुआ कि हमारा टेबल सेफ रहा वरना हमारा खाना भी खराब हो जाता